संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व धित्राष्ट्र आदि का विवाह और पांडु का दिग्विजय वैश्व पायन जी कहते हैं जन्मे जय धिताष्ट्र और पांडु विदुर के जन्म से कुरुवंश देश और कुरु क्षेत्र तीनों के ही बड़ी उन्नति हुई अन्न की उपज बढ़ गई समय पर अपने आप वर्षा होने लगी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 ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलबाला था धृतराष्ट्र पांडु और विदुर के कार्य देखकर पुरवासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे सबके यथोचित संस्कार हुए सबने अपने अपने अधिकारानुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान संपादन किया सबने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का अध्ययन किया इति, इसी प्रकार इतिहास पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धितराष्ट्र विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोगों में कोई नहीं था उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर वीरप्रस्विनी माताओं में काशी नरेश की कन्या देशों में कुर्जांगल धर्मज्ञों में भीष्म और नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ है धित्राष्ट्र जन्मांध थे और विदुर दासी के पुत्र इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए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 कुल प्रसिद्धि और सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया जब गांधारी को यह बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन हैं तब उसने एक वस्त्र को कई तरह करके उससे अपनी आँखें बांध ली। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि मैं अपने पतिदेव के अनुकूल रहूँगी उसके भाई शकुनी ने अपनी बहन को धेतराष्ट्र के पास पहुँचा दिया भीष्म के अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ वह अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी यदुवंशी सूरसेन के प्रथा नाम की बड़ी सुंदरी कन्या थी बसदेव जी इसी के भाई थे इस कन्या को सूरसेन ने अपनी बुआ संतानहीन लड़के कुंती को गोद दे दिया था यह कुंती भोज की धर्मपुत्री प्रथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक सुंदरी और गुणवती थी कई राजाओं ने उसे मांगा था इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी अतः उनके साथ उनका विधिपूर्वक विवाह हुआ राजा पांडु वहां से बहुत सी दहेज की सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हसिनापुर लौट आए महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया अतः वे मंत्री ब्राह्मण ऋषि मुनि और चतुरंगणी सेना के साथ मद्र की राजधानी में गए उनके कहने पर शल्य ने प्रसन्न चित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी उसके साथ विधिपूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपनी दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी उन्होंने भीष्ण आदि गुरुजनों बड़े भाई धित्राष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगणी सेना लेकर यात्रा आरंभ की ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशाण नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगधराज को राजगृह में जाकर मार डाला वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया इसके बाद काशी शुंभ, उन्ड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए सब ने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया साथ ही मड़ी माड़ी की मुक्ता प्रवाल सोना चांदी गाय घोड़े रथ आदि भी भेंट में दिए महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए पांडु को सकुशल लौटा देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया उनके आंखों में आनंद के आंसू छलक आए पांडु ने सारा धन भीष्म और दादी सत्यवती को भेंट किया माता के आनंद की सीमा न रही